सहनावत सहनों भुन तो सह वी कर्वा वह तेजस्वीनाधीतमस्त मिषा वह ओ शाति शांति, शांति, शांति। योग दर्शन की सत्तावनवी कक्षा आप सभी का स्वागत है द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र जो कि क्रियायोग का विषय लिए हुए है उस पर विचार चल रहा है उसमें तीन क्रियायोग के घटक बताए तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान और यही नियमों के अंतर्गत भी आए हुए हैं उसमें तप और स्वाध्याय पर पीछे हमने विचार किया अंतिम है ईश्वर प्रणिधान और ये जो स्वाध्याय भी जो शब्द आया हुआ है इसमें इसमें भी जो व्याख्या की है व्यास जी ने विस्वाध्याय प्रणवादी पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्राध्ययन व इसी को जरा आगे निकालना उसमें नियमों के अंतर्गत और देखो वहां क्या अर्थ लिखा है इसका जहाँ नियम आए हुए हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय प्रणिधाना ही नियम वहा और यहां का वाक्य और वहां का वाक्य दोनों को देखे मिला करके तो वहां स्वाध्याय का क्या अर्थ किया है यही शब्द मिलेंगे आपको एक थोड़ा सा क्रम बदला हुआ मिलेगा यहाँ प्रणवादी पवित्राणाम जप ये पहले दिया मोक्ष शास्त्राध्यनम वे आगे दिया और वहा मोक्ष शास्त्र शास्त्राणाम अध्ययन आगे प्रणव जपोगा यही तो है आदि शब्द नहीं है लिखा पवित्र शब्द नहीं है ब, बात वही पूरी आ रही है तो इसमें यह भी तात्पर्य एक निहितार्थ निकलता है कि इसमें कोई क्रम का वो महत्व नहीं है और दोनों का महत्व पूरा है यदि ऐसा होता कि प्रणवादी पवित्र का अधिक महत्व है जब का और मोक्ष शास्त्र का अध्ययन का कम महत्व है तो ये क्रम को नहीं बदलते क्रम बदलने से तात्पर्य कि चाहे किसी को भी ले लें हों या दोनों का समुच्चय कर लें वो अति उत्तम है दोनों का समुच्चय कर लें वो अति उत्तम है लेकिन दोनों में से किसी एक को लिया है तो उसका परिणाम उसका प्रतिफल वो समान ही होगा क्योंकि वही शब्द यहां है वही वहां पर भी है अंत में है ईश्वर प्रणिधान और ये बहुत रहस्यमय शब्द है यहां क्योंकि इसकी व्याख्या न तो सूत्र में कोई खुल रही है बस मात्र ईश्वर प्रणिधान इतना बोल दिया व्यास जी ने भी छोटा सा ही वाक्य बोला कि ईश्वर प्रणधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पण तत्फल संयास होगा अभी मैंने क्या बोला था कि आगे क्या देखना है ईश्वर प्रधान बोला था या स्वाध्याय बोला स्वाध्या स्वाध्या था हाँ स्वाध्याय बोला था ना जी। भी वहां आया हुआ है उसको भी देखो ईश्वर आप विसर्ग क्यों लगाते हैं अतिरिक्त शब्दों में कहीं कहीं हाँ आपका थोड़ा अभ्यास वैसा है विसर्ग जोड़ने का हर जगह उसको हटाइए मैंने कई बार टोका भी है विसर्ग नहीं ईश्वर प्रणिधानम ईश्वर प्रणिधानम नहीं समास है हाँ समास है ये समास को हटाएंगे तो विसर्ग लग जाएगा लेकिन विसर्ग भी कब तब लगेगा जबकि हम प्रथमा व्यक्ति बोल रहे होंगे यहां तो ईश्वर तो से तो ष्टी किससे आएगी यहाँ कर्तिकर्मणोह कृति ये बहुत व्यापक सूत्र है ये और लोग कम ही पकड़ पाते हैं इसको कृति कृदंत जो शब्द होते हैं है? कृत बहुत प्रसिद्ध हो गया है आप लोगों के लिए अब तो ने, ने, ने, ने। तो कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में ष्ठी होती है प्रणधान क्या है कृदंत लुट प्रत्यय तो। अवधा धातु का जो कर्म है प्रणिधान का जो कर्म है करता नहीं करता कर्म दोनों में करेगा षष्ठी लेकिन यहां ईश्वर क्या है धातु का होगा यहां ईश्वर को हम धारण करेंगे तो ईश्वर कर्म हो गया ईश्वर धारण नहीं कर रहा है तो ईश्वर कर्म हो गया कर्म षि होती है कर्म में ष्ठी किसका हुआ ये किसका अपवाद हुआ यह कर्मण द्वितीय का और विभिन्ति का प्रकरण उसी में है सारा और कहीं भागना नहीं है आपको तीसरे पाद में उसी में यह सूत्र है द्वितीय अध्याय के तीसरे कृति ईश्वर से प्रणधान प्रधान तो उधर क्या दिया है इसका अर्थ ईश्वर सर्वकर्माणम ईश्वर प्रणानम तस्मिन परम गुर ठीक है केवल एक ही शब्द तो नहीं है तत्फल संन्यास यहां इतना बढ़ा दिया है इन्होंने क्योंकि यहाँ ईश्वर प्रणधान को एक विशेष महत्व देते हुए क्रियायोग में लिया है और आगे जो है यहां बैठो ना आप स्थान खाली <laughs> और आगे जो है वहां क्रियायोग का प्रकरण नहीं चल रहा है वहां एक प्राथमिक अधिकारियों का प्रकरण चल रहा है सामान्य रूप से बोल दिया यहां थोड़ा और बढ़ाया उसको लेकिन कहने का तात्पर्य कि जो बात वहां आ रही है जो अर्थ वहां लिया है वो तो पूरा आ ही गया यहाँ उसमें से कुछ भी नहीं बचा है तो कुछ लोग जो है ना ये अलग अर्थ करते हैं उधर पीछे आगे का अलग है पीछे आया है ईश्वर प्रधान वो अलग है इन पर भी करेंगे विचार थोड़ा हम लोग वास्तव में भिन्नता वैसी नहीं है जैसा हम लोग मान लेते हैं <coughs> बहुत कुछ समानता मिलेगी इनमें लेकिन क्रिया योग में जो ईश्वर प्रधान आ रहा है ये अधिक महत्व का है यहां थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें तो यहां जो अर्थ इन्होंने किया है व्यास जी ने जो पंक्ति दी है ये पंक्ति बहुत संक्षिप्त है रही बात परम गुरु शब्द की तो परम गुरु शब्द अब गुरु तो आया है इनका पीछे परम शब्द तो नहीं आया था लेकिन इतना तो दिया है कि स ऐसा जहां ईश्वर की परिभाषा कर दी गई क्योंकि ईश्वर इनका पारिभाषिक शब्द है ये ईश्वर जिसको कहते हैं वो तत्व एक ही है वो तत्व एक ही है और वो तत्व कौन सा है उसकी व्याख्या पीछे कर दी कि क्लेश कर्म विपा का शरीर परामृष्ट है पुरुष विशेष ईश्वर है तो वह ईश्वर उसी को फिर अगले सूत्र में बोला स सह ईश्वर पूर्वेशम अपनी गुरु हो पूर्व गुरुओं का भी गुरु है तो उस अवस्था में जब पूर्व गुरुओं का भी गुरु रहेगा वो तो पूर्व गुरुओं का गुरु तो परम गुरु कह देंगे तो कोई आपत्ति नहीं है ना परम गुरु कह सकते हैं उसको पूर्व गुरुओं का भी गुरु है तो इस तरह से यहां ईश्वर शब्द एक वैसे न बोलते हुए प्रत्यक्ष न बोलते हुए भी यहा परम और गुरु शब्द कह करके उसी की ओर संकेत है इसका कोई अन्य अर्थ न ले ले इसलिए मैंने बताया कि परम गुरु का तात्पर्य वो ईश्वर ही है अब यहां जो प्रारंभ में इसको खोल रहे हैं क्योंकि दो भाग हैं इसके वाक्य के इनके और दो भाग है इसलिए वाह शब्द लगाया है अंत में कि परम गुरु अर्पण तत्फल ये दो अलग अलग हैं और अर्पण किसका करेंगे हम उस परम गुरु में अर्पण कर देना अर्पण किसका करना है सर्व क्रियाणाम सारी क्रियाएं अब क्रियाएं क्या होती हैं क्रिया हम शारीरिक क्रिया करते हैं वाचनिक क्रिया करते हैं वाणी से बोलते हैं मानसिक क्रियाएं होती हैं मन में विचार उठाते हैं विभिन्न प्रकार के ये सब क्रियाएं ही तो हैं तो यहां क्रिया शब्द कर्म अर्थ में लिया गया है यहां क्रिया का अर्थ है कर्म और कर्म तीन प्रकार के मनसा वाचा कर्मणा मनसा वाचा कर्मणा कर्मणा का अर्थ क्या होगा शरीर मनसा वाचा शरीर इसलिए कर्म शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ करें तो क्रिया ही निकला क्री धातु से बनता है क्रिया शब्द और कर्म भी क्री धातु से बन रहा है लेकिन वाणी के द्वारा क्रिया हो रही है यह हमारी समझ में एकदम नहीं आती मन की तो और नहीं समझ आएगी कि मन की क्रिया हो रही है शरीर की सबको प्रत्यक्ष दिख जाती है हाथ हिल रहा है पैर हिल रहा है व्यक्ति चल रहा है दौड़ रहा है भाग रहा है कुछ भी कर रहा है यह सब क्रियाएं शरीर की हो रही है सबको दिख रही है तो वहां कर्म शब्द अधिक प्रसिद्ध हो गया है फिर क्योंकि वो कर्म साक्षात दिख रहा है सबको तो कर्मणा कहकर करके उसको ले लिया मनसा वाचा को कर दिया लेकिन जब बात आती है कि शुभ शुभ कर्म हम कितने प्रकार से किन किन साधनों से करते हैं तो स्पष्ट गणना की गई है तीनों की वहां शरीर शब्द भी आया है लिया में भी दिया हुआ था कि शरीर के कितने प्रकार के पुण्य कितने प्रकार से पाप करते हैं वाणी से कितने दस दस गिना है ना इन तीनों से दस प्रकार के पुण्य दस प्रकार के पाप तो तीनों साधन है ये यहां तीनों साधनों से किए जाने वाले कर्मों को क्रिया शब्द से बोल दिया है कर्म और क्रिया ये समानार्थक शब्द हैं। कैसे बनेगा क्रिया शब्द हम्म? आप लोगों की व्याकरण की कक्षा साथ साथ चल रही है ना तो ये विषय तो आना ही है फिर इसका एक ही सूत्र है इसका सूत्र ही एक है जो सूत्र केवल क्रिया शब्द को समर्पित है यहां भी देखो समर्पण की बात आ रही है परम गुरु और तो एक सूत्र पाणिनि ने क्रिया शब्द को अर्पित कर दिया है कि तेरा काम क्या है क्रिया शब्द को बनाना और कुछ नहीं करना बहुत से सूत्र ऐसे मिलेंगे पाणिनि के जो मात्र एक शब्द को बनाते हैं और बहुत से ऐसे मिलेंगे आप गिनती नहीं कर मिली कितने शब्द बनते हैं उससे कितने बन जाएंगे इससे असंख्य नहीं आया ना ध्यान सूत्र क्रिया शा चा बस एक ही सूत्र है तीसरे अध्याय में स्त्रीलिंग के अधिकार में स्त्रीआम स्त्रिया स्त्रीलिंग बनता है क्रिया शब्द तो क्रिया है क्रिय धातु से शा सत्यय स्त्रीलिंग में होगा प्रत्ये। और सत्य शीत है शारधातुत हो जाएगा गुण होने नहीं देगा जी जी जी और रिंग आदेश हो जाएगा रिंग श यिंग शु और फिर हो जाएगा इंग अचिष्ण धातु भाव यही तो सूत्र कल लगाए थे सब तीसरा स्त्रिया के अधिकार अच्छा, तुम जल्दी किया करो समाधान तुरंत सूत्रों का पुस्तक पास में रखा करो और स्त्रीलिंग में है तो फिर टाप हो जाएगा बाद में क्रिया ये अंग आदेश होने के बाद हाँ अकारांत होता है तो चलिए तो क्रिया शब्द का अर्थ क्या हो गया कर्म और साथ में उसके सर्व और लगा दिया अब तो कुछ भी नहीं बचा सर्व क्रियाणाम चाहे वो शरीर की हो या मन की हो या वाणी की हो पहली बात दूसरी बात भूतकाल की हो वर्तमान काल की हो भविष्यत काल की हो सभी तो आएंगी ना जब सर्व कह दिया तो कोई बचेगी क्या इसमें और परमात्मा को अर्पण कर देना ईश्वर को अर्पण कर देना यह क्या है ईश्वर प्रणिधान अब यहां विचार करने की बात है कि ये जो अर्पण वाला कार्य है ये कैसे संपन्न हो हम किसी को कोई वस्तु देते हैं दूसरे को अर्पित करते हैं दूसरे को उसका अधिकार दे देते हैं अपना अधिकार हटाते हैं तो हमारे पास होती है है? हमें दिखाई देती है कि यह वस्तु हमारे पास में है और हम जो उसका अब तक प्रयोग कर रहे थे या कर सकते थे आगे हमने कोई वस्त्र दिया किसी को धन दिया भूमि दे दी है? सोना चांदी दे दिया तो उसका हम प्रयोग कर सकते थे ना हमारे पास होता तो हमने दूसरे को दे दिया अब दूसरे को दे दिया तो दूसरा उसका प्रयोग करेगा यदि हमने दूसरे को दिया और उसके प्रयोग करने के लायक ही नहीं है वो प्रयोग कर ही नहीं सकता तो हमारा देना निरर्थक है उसका लेना भी निरर्थक है अब यहां कर्मों के समर्पण की अर्पण की बात आ रही है और अर्पण का अर्थ ही ये होता है कि दूसरे को दे देना हम व्यवहार में यही तो अर्थ लेते हैं इसका दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एवं समर्पय तुभ्यम एवं समर्पय त्मनिपद वो वाक्य दूसरा है तो भी हम समर्पित हो अब यहां पर पहले तो यह देखना है कि जिन क्रियाओं को जिन कर्मों को हमें ईश्वर को समर्पित करना है उन कर्मों का हमें ज्ञान है क्या कहा रखे हैं क्या ये पता है कितने हैं क्या ये पता है कौन कौन से हैं क्या पता है अर्पित करने वाले को अर्पित की जाने वाली वस्तु का पता ही नहीं पहली बात जिसको अर्पित करते हैं हम उसको प्रत्यक्ष सामने देख रहे होते हैं उपस्थिति होती है उसकी किसी के द्वारा भिजवाते हैं तो वहां भी हमें पता है कहां रह रहा है वो अब ईश्वर को कर्म अर्पित करना है पहले तो कर्म हम अपने अधिकार में अपने हाथ में रखें जैसे वस्त्र देते हैं तो वस्त्र हाथ में रखेंगे और दूसरे को सौंपेंगे तो कर्म की पहले उपस्थिति लाएं कि देखो ये रहा कर्म और सामने ईश्वर है कि देखो ये ईश्वर रहे और इनको हमने दे दिया नहीं बन पा रही बात दूसरी बात कि यहां जो भी कर्म हमने किए हैं या कर रहे हैं तो कर्म है क्या चलो उसको बाद में देखेंगे यहां जो हम कर्म करते हैं या कर चुके हैं इनको समर्पण यदि हमने दूसरे को कर दिया तो क्या होगा इसका कर्म का परिणाम क्या होता है कर्म से फल मिलता है अब उस फल क्योंकि कर्म हमने ईश्वर को समर्पित कर दिया तो हमें तो फल मिलेगा नहीं अब अब तो जिसने जिसको दे दिया है हमने हमने किसी को वस्त्र दिया तो पहनेगा वो उसका प्रयोग करेगा धन दिया है तो उसका प्रयोग करेगा जो भी वस्तु दी है भूमि दी है उस पर रहेगा प्रयोग करेगा तो हम तो उसका प्रयोग करेंगे नहीं अब अर्थात वह फल हमें प्राप्त तो नहीं होना चाहिए और जिसको दिया है उसको उसका फल मिलेगा ईश्वर से कह दिया अब तू ही भोग इसका इसका फल तुझे ही भोगना है मैं तो तेरे लिए सौंप दिया मेरा तो पिंड छूट गया मैं तो बच गया बच गए ना कितना सरल उपाय है अब किसी दूसरे को हम कोई वस्तु देते हैं तो उत्तम वस्तु देते हैं या निकृष्ट वस्तु देते हैं जब भी समर्पण की बात आती है और हमारी श्रद्धा हो उस व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना हो उत्तम से उत्तम वस्तु देना चाहते हैं है? मां बच्चे के लिए उत्तम से उत्तम वस्तु देती है हम भी किसी पर सम्मान की दृष्टि से किसी को देखते हैं उत्तम वस्तु अब परमात्मा से अधिक सम्मान हम किस में ला पाएंगे तो उसके लिए उत्तम वस्तु ही देंगे और कर्म हमारे पास में दो प्रकार के हैं पाप कर्म भी है पुण्य कर्म भी है और जब सर्व शब्द आ गया है सर्व क्रियाणाम तो पाप भी आ गए इसमें उनको भी ईश्वर को ही सौंपे फिर या बचा के रखेंगे उनको तो ईश्वर को पाप कर्म सौंपना यह संगत हो जाएगा कहने का तात्पर्य हम ये विचार कर रहे हैं से क्या अर्थ निकलना चाहिए क्या जिस अर्थ को लेकर के हम चल रहे हैं ये संगत हो पाएगा यहां ऐसे इस प्रकार से क्योंकि ऐसा ही बहुत से लोग मान बैठे हैं यही अर्थ लेते हैं जो बता रहा हूं तो ये कभी संभव नहीं हो सकता कि परमात्मा पाप और पुण्य का फल भोगे वो फल भोगता ही नहीं क्लेश कर्म विपाकाश यही अपराध है वो तो इनसे अछूता है और फिर एक व्यक्ति कर रहा है समर्पण दूसरा कर रहा है तीसरा कर रहा है कितने करेंगे वो किन किन का फल भोगेगा वो तो इसी काम का हो गया फिर तो ये बिल्कुल असंगत है ये हो ही नहीं पाएगा और देखते हैं हम कि कर्मृष्ट परामृष्ट नहीं है अपराष्ट है अछूता उनसे बिल्कुल पृथक अब यहां हम देखते हैं कि कर्म है क्या कर्म का जो स्वरूप है अस्तित्व है करते समय क्या स्थिति होती है बाद में उसका क्या स्वरूप बन जाता है इस पर विचार करें वैशिषिक दर्शन में भी जिसको कर्म कहा गया है उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण यही तो है सारी क्रियाएं पांच प्रकार की उत्पण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन तो कर्म नित्य है या अनित्य है कर्म की उत्पत्ति होती है उत्पत्ति होती है तो फिर उसका समाप्त भी विनाश भी होगा अब जो हमने क्रिया की शरीर से मन से वाणी से वाणी से कुछ बोल दिया मन से कुछ विचार किया शरीर से कोई क्रिया की है, किसी को दान दिया किसी की हिंसा की किसी की चोरी की बहुत सारे कार्य किसी की सहायता की किसी गिरते हुए को उठाया ये जो हमने क्रियाएं की ये क्रियाएं ये कर्म करने के बाद समाप्त है कहीं पर अब उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है क्या करेंगे समर्पण कर्म कहते किसको है फिर कर्म हुआ क्या किसका नाम कर्म है हम जो बोलते हैं कर्माशय कर्माशय हमारा बन गया है उससे वो कर्माशय में क्या चीज रखी गई है क्रिया तो समाप्त हो गई क्या है कर्माशय में अब पिस्त, पिस्त। है क्रिया का उसका संस्कार तो कैसा होता है संस्कार वो मान लो आपने किसी को दान दिया पैसे हाथ में रखे और दूसरे को पकड़ा दिए क्रिया तो होगी समाप्त अब संस्कार क्या होगा इसका इसका क्या संस्कार होगा किसी में पानी दिया। पानी आपने उदाहरण क्या बदला उदाहरण जब बदलते है आपने समझा की हाँ ये इसका उत्तर नहीं बन पाएगा आप उसी पर टिके रहिए उदाहरण पर एक ही उदाहरण हमें वहां तक पहुंचा देगा उदाहरण को ये तो बहुत सरल उदाहरण है <laughs> ये तो बहुत सरल उदाहरण है कि हमने कोई क्रिया की किसी को कुछ दिया वाणी से कुछ बोला हो गया समाप्त हो गया क्रिया समाप्त हो गई अब हम जो कर्म करते हैं क्रिया करते हैं अब जो हम संस्कार शब्द का उच्चारण करते हैं ये ये संस्कार है एक प्रकार से आदत हमारी हमारी वैसी प्रवृत्ति बार बार होना जैसे कोई मैंने एक बार बताया था कि कोई चोरी करता है प्रथम बार बहुत सावधानी इधर उधर देख करके और घबराते हुए कांपते हुए ने? प्रथम बार प्रयास कर रहा है वो और सफल हो गया द्वितीय बार किया तृतीय बार किया अब अब उसको न कोई घबराहट है न कोई परेशानी हो रही है न कहीं कोई उलझन आ रही है जहां मौका लगा तुरंत हाथ साफ कर दिया ये क्या हो गया उसका अभ्यास यद्यपि पीछे की क्रिया समाप्त हो गई दोबारा की वो भी समाप्त हो गई क्रियाएं समाप्त होने के बाद भी एक उसका अभ्यास पड़ जाता है इसी का नाम होता है संस्कार इसको चित्त पर माना गया लेकिन इन सब का ज्ञान ईश्वर को सदा रहेगा क्योंकि चित्त तो हमें फल देगा नहीं चित्त में संस्कार है माना लेकिन क्या चित्त निर्णय करेगा कि मुझे कब किस संस्कार का फल देना है कर लेगा निर्णय चित्त चित्त को तो जड़ माना गया ना चित्त में ज्ञान तो है नहीं अच्छा और चित्त में कितने पुण्यों के कितने पापों के संस्कार हैं क्या ये जीवात्मा को पता है जीवात्मा को पता है क्या नहीं है जीवात्मा को पता नहीं है तो जीवात्मा भी उनमें से फल नहीं ले पाएगा उनका और यदि मान भी ले थोड़ी देर के लिए जीवात्मा को पता है तो उसको फिर पाप का भी पता होगा और पुण्य का भी पता होगा और पता है और उनका फल ले सकता है उसको अधिकार है तो वो किसके फल लेगा पाप के या पुण्य के पाप के छोड़ देगा लेकिन यहाँ तो पाप के फल भी मिल रहे हैं अन्य योनियों में जा रहे हैं नहीं प्राणी जीवात्मा क्या अपनी इच्छा से जा रहे हैं कोई चाहेगा मैं कुत्ता गधा बन जाऊ लेकिन दिख रहे हैं हमें सारे प्रत्यक्ष है ये तो जा रहे अन्न योनियो में तो इससे तो ये सिद्ध हो गया ना कि जीवात्मा का अधिकार नहीं है जीवात्मा को ये स्वतंत्रता नहीं दी है ईश्वर ने इसलिए उसको ज्ञान भी नहीं कराता वो कि तूने क्या क्या कर लिया उसको बार बार स्मरण कराता रहे ईश्वर ऐसा भी नहीं और कितने कर्म इस जन्म के छोड़ो फिर पीछे के जन्मों के कहां कहां तक याद रखेंगे हम कर्म तो पीछे के भी हैं तो इन सब का ज्ञान चित्त में संस्कार रहते हुए भी इनका ज्ञान किसको है ईश्वर को है और ईश्वर और जिसको ज्ञान है उसी को फल भी देना है तो उसको ज्ञान होना अनिवार्य भी है फिर ईश्वर को न्यायकारी बोलते हैं तो न्याय किस आधार पर करेगा वो हमारी क्या चीज देख करके न्याय करेगा हमारे कर्मों को देख करके तो कर्मों को देख करके ज्ञान करेगा तो वो कर्म देखते समय क्या चित्र रूपी पुस्तक को खोल करके देखेगा कि देखें क्या क्या अंकित है और उस चित्तरूपी पुस्तक में अंकित किसने किया है यदि हमने किया है अंकित तो हमें उसकी पूरी प्रक्रिया का पता होना चाहिए पता होना चाहिए आप कोई पुस्तक लिखेंगे कापी में कुछ लिखेंगे तो आपको पता तो होगा कि मैंने कैसे कैसे लिखा था क्या लिखा था कौन सी भाषा में लिखा है कितने पृष्ठ भर गए हैं है कोई जानकारी कुछ भी नहीं तो फिर चित्त में भी कौन अंकित कर रहा है और स्वयं अंकित कर ले ये भी समझ में नहीं आता आत्मा ज्ञान तो होता, अच्छा होता ही है हमारा ये विषय है ही नहीं अच्छा कर रहा हूं बुरा कर रहा हूं इसका ज्ञान है हमारी बात हो रही है कि हम जो भी करते हैं या कर लिया है हमने जो भी कर्म किए हैं उनके संस्कारों का अंकन ये कौन करता है प्रलय के बाद जब नई सृष्टि बनती है प्रलय काल में चित्त नहीं रहा था मूल प्रकृति में उसका विघटन हो गया और फिर नई सृष्टि बनी तो नई सृष्टि बनने के बाद जब ईश्वर चित्त बनाएगा सत्पुरस्तंभ से वो चित्त नया होगा या पिछली सृष्टि वाला होगा आपने उठाएगा शब्द बोला नहीं ये उठाएगा का अर्थ क्या है उठाएगा का अर्थ क्या है कहा से उठाएगा चित्त बनाएगा तो कोरा होगा नहीं होगा वो आप ये कह सकते हो कि हाँ उस चित्त में उन संस्कारों को पीछे वालों को फिर अंकित करेगा यही तो कहना होगा यार उठाएगा का अर्थ क्या है अच्छा जब वो संस्कारों को अंकित करेगा उसमें पिछले सारे पिछली सृष्टि वाले तो अंकित करते समय उसको ज्ञान है पूरा कि नहीं है आप कुछ लिखेंगे कहीं पर तो आपके अंदर ज्ञान है उसका तभी तो लिख पाएंगे आपसे कहा जाए कि इतने ये, ये अमुक अध्याय का अमुक पाद के सूत्र लिखो सारे आपने कभी एक भी सूत्र देखा नहीं जिंदगी में लिख पाएंगे क्या कापी में उसको जिसको याद है वही तो लिख पाएगा तो ईश्वर यदि नए चित्त में संस्कारों को अंकित कर रहा है सृष्टि के प्रारंभ में प्रत्येक जीवात्मा के अलग अलग चित्त बनाई उसने और वहां संस्कारों को अंकित कर रहा है तो उस अंकन करते समय उन संस्कारों को वहां उकेरते समय उसको ज्ञान है या नहीं है, है या ज्ञान नहीं ये विचारणीय विषय है परमात्मा अंकित कर रहा है तो उसको ज्ञान होगा कि नहीं संस्कारों का अच्छा अब मान लिया थोड़ी देर के लिए संस्कारों का उसको ज्ञान है ये तो मानना ही पड़ेगा मान कह लिया और उसका अंकन कर रहा है अब प्रश्न यह है कि अंकन क्यों करता है वो करो, करो, करो, करो, करो, कभी ये बातें उठी दिमाग में करो, करो, ये क्यों करता है अंकन अंकन एक तो हम इसलिए करते हैं हम पुस्तक क्यों लिखते हैं कोई आप बताइए के ये रिकॉर्डिंग क्यों हो रही है दूसरों के लिए पुस्तक तो क्यों लिखी जाती है दूसरे के लिए अपने लिए भी लिखते हैं कभी कभी डायरी में उसमें कारण दूसरा होता है कि हम भूल ना जाएं। इस कारण से लिख लेते हैं ठीक है लेकिन मुख्य क्या होता है दूसरों के लिए दूसरों के लिए हम जो है उसको एक सुरक्षित रखते हैं अब ने चित्त में अंकन किया संस्कारों का प्रष्टि के प्रारंभ में वो दूसरा कौन है जिसके लिए किया आत्मा आत्मा अब आत्मा हम जब पुस्तक लिखते हैं दूसरों के लिए दूसरा क्या करता है उस पुस्तक का पढ़ता है खोल करके तो जीवात्मा के लिए अंकन किया ईश्वर ने तो जीवात्मा उसको देखेगा पढ़ेगा कि संस्कार कौन कौन से हैं क्या हमारे साथ घट रहा है ऐसा हम देखते हैं क्या चित्र तो को तब कर्म फल भोग पाते हैं हमें ज्ञान है कौन कौन से संस्कार हैं ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में कौन कौन से संस्कारों का अंकन किया था उस पर हमें ज्ञान है क्या तो उसका लिखना उसका उकेरना निरर्थक हो जाएगा कि नहीं पुस्तक कोई पढ़ने वाला ही नहीं है पुस्तकें लिखी जा रही हैं अब कोई कहे कि नहीं अपनी स्मृति के लिए भी हम पुस्तक कापी में डायरी में नोट कर लेते हैं जिसे दोबारा देखना कि हम पीछे क्या सोचते थे हम क्यों करते हैं ऐसा हम अल्पज्ञ हैं हमारे साथ भूलने की बीमारी लगी हुई है तो हम लिख लेते हैं गांठ बांधते हैं नहीं जी। क्यों बांधते हैं गांठ भूल न जाए गांठ को देखकर के याद आ जाए क्या ईश्वर के साथ हम ऐसा कह पाएंगे कि वो इसलिए अंकन कर रहा है कि जब फल देगा उन कर्मों का संस्कारों का तो कहीं भूल ना हो जाए एक बार देख लेगा चित्त को खोल करके देखे मैंने इसमें क्या क्या लिखा था और उसके अनुसार फल देना प्रारंभ कर देगा क्या ये घट जाएगा ईश्वर के साथ में सर्वज्ञ है पूर्णज्ञ है और 4 और बत्तीस करोड़ प्रलय काल में वो जब सारे संस्कारों को याद किए रहा वो भी एक जीवात्मा के नहीं सभी जीवात्माओं के और सृष्टि काल में फिर सब के यथावत उसमें भूल भी नहीं हो सकती उससे यथावत अंकित कर दिए तो भूलने वाली बात तो वहां संभव नहीं है अब जीवात्मा भी उस चित्त को पढ़ नहीं पाता ईश्वर को भी उसको आवश्यकता नहीं चित्त में अंकित करने की कि उसमें देख देख के फल देवो वो फल देते समय भी चित्त को क्यों देखेगा उसके ज्ञान में तो है जैसे प्रलय काल में ज्ञान में बने रहे सारे संस्कार प्रत्येक जीवात्मा के क्या सृष्टिकाल में ये नहीं बने रहेंगे क्या ये विचारणीय विषय है तो हम तो बात कर रहे हैं समर्पण की लेकिन यहां तक जो हमने विचार किया ही तो अलग विषय है थोड़ा कि वास्तव में कर्म है क्या तो समझ में तो यही आता है कि हम जो भी कुछ करते हैं आदत तो पड़ती है हमारी ठीक है आदत भी क्यों पड़ती है क्योंकि हमने जो कुछ भी पीछे किया उसमें ज्ञान साथ में जुड़ा हुआ है और ज्ञान हमने जाना फिर किया फिर और जाना फिर किया फिर और जाना वो हमारा ज्ञान परिपक्व हो जाता है उसको हम संस्कार शब्द से बोल देते हैं फिर संस्कार का अर्थ क्या है सम अच्छी प्रकार से करना अब अच्छी प्रकार से करना अच्छा अच्छी प्रकार से ये शब्द क्यों लगाया क्योंकि बार बार किया है बार बार किया है तो अच्छी प्रकार से तो सीख ही जाएंगे उसको करना आप वो चाहे गलत कार्य हो चाहे अच्छा कार्य हो दोनों में घट जाएगा आप इसको अच्छे कार्य में भी लगा सकते हैं कि किसी ने कभी जीवन में दान नहीं दिया अब लोगों ने प्रेरणा दे दे करके दे करके उसको एक बार तैयार कर लिया दान देने के लिए अब तैयार कर लिया प्रथमवार दान दे रहा है वो अब बड़ा उसको कष्ट हो रहा है लोग कहने से मैं दे तो रहा हूं लेकिन कभी प्रवृत्ति ही नहीं रही दान देने की उसकी दान दे दिया उसने ठीक है लेकिन बहुत कष्ट का अनुभव करते हुए बहुत जोर लगाते हुए कालांतर में फिर आगे वो बार बार भी दे सकता है अब उसको कोई कष्ट नहीं हो रहा अभ्यास पढ़ने लगा साइकिल का निर्धारण दिया था आपको साइकिल चलाते हैं हम लोग प्रारंभ में गिरते हैं सीखते समय और बाद में यहां तक सीख जाते हैं देखा होगा बाइक वालों को जो वो जो कुए में घूमते हैं मौत का कुआं बोलते हैं ना उसको कहाँ तक अभ्यास हो सकता है, है? सर्कस में एक रस्सी पे चल रहा है व्यक्ति क्या प्रथम बार चल रहा है वहां पर वो बहुत अभ्यास किया उसने पीछे तो ये आदत तो ठीक है हमारी पड़ रही है लेकिन जिसको हम कर्माशय कह रहे हैं यहां कर्माशय की बात है ये भी ध्यान रखना ये वासना रूपी कर्माशय की बात नहीं हो रही है वासना रूपी आशय की बात नहीं हो रही है संस्कार हम दो प्रकार के बोलते हैं ना धर्मा धर्म रूप संस्कार और वासना रूप संस्कार, संस्कार। ये अर्पण वाली बात किसकी हो रही है धर्म धर्म की वासना को यहां नहीं लाना क्योंकि वासना का फल नहीं होता वासना फल में सहायक होती है ये ठीक है कि सती मूले वासना होगी तो तद विपाक उस कर्माशय का विपाक होगा वासना होगी तो जैसे किसी से कहा कि आप सूत्र सुनाइए आप सूत्र सुनाते हैं क्या उसने कहा सुनाऊ तो तब जब कोई सुनने वाला हो कि आप सुनो आप बैठो मेरे सामने मैं सुनाऊंगा तो कर्माशय विपाक देने को तैयार है लेकिन उसकी शर्त है क्या कि वासना अविद्या क्लेश होने चाहिए उनकी उपस्थिति में कर्माशय का विपाक होगा तो कर्माशय का विपाक बिना वासना के नहीं होता है लेकिन यहां केवल कर्मों को समर्पण करने की बात आ रही है अब यहां एक और भी समस्या आएगी जिस मान्यता को लेकर हम पीछे अब जो विचार किया था अभी लोगों की कि अपने कर्मों को समर्पण कर देना ईश्वर के लिए तो वहां ईश्वर ही तो फल भोगेगा उनका और और कर्मों का विपाक कब होता है अविद्या होने पर तो ईश्वर में भी ऐसा कह करके ऐसी मान्यता को ला करके हमने ईश्वर में भी अविद्या को स्वीकार कर लिया और यदि ईश्वर ने फल भोगा ही नहीं उनका तो हमारा समर्पण करने का महत्व तो क्या रहा था तात्पर्य क्या रहा और फिर जो ऐसा मान रहा है कि ऐसे ऐसे होता है समर्पण ईश्वर के लिए कर्मों का उसके जीवन में हम देखें तो क्या वो फल नहीं भोग रहा है अब क्या उसे कोई सुख दुख नहीं है अब जिसने समर्पण नहीं किया उस मनुष्य को देखें हम और जिसने जो कहता है कि मैंने समर्पण कर दिया है ईश्वर के लिए उसके जीवन को देखें क्या अंतर दिखाई देगा सारी घटनाएं वही हो रही है सब कुछ वही हो रहा है जो सामान्य मनुष्य के साथ में होता है जो जानता ही नहीं समर्पण क्या है तो इससे क्या निकलता है कि हम अपने कर्मों का समर्पण ईश्वर को नहीं कर सकते संभव ही नहीं है हर तरह से करके देख लिया रही बात ज्ञान की तो ईश्वर को सारा ज्ञान है हमारे कर्मों का हमारे बिना समर्पण किए भी हमारे बिना बताए भी ईश्वर को एक एक कर्म का पता है या है कमी कोई पूरा ज्ञान है उसके लिए तो पूरा ज्ञान है तो फिर यहां ये कह देते सीधे कि ईश्वर प्रधान का अर्थ यह है कि जो हमारे कर्मों का ज्ञान ईश्वर को है ईश्वर उनका फल हमें न दे स्वयं भोगता रहे ठीक है ना फिर अर्पण की बात कहां आएगी लेकिन यहां तो अर्पण की बात आ रही है यहां तो हमें सौंपना है तो जो अर्थ हमने अभी किया इस अर्थ के आधार पर यह ईश्वर प्रधान में संगत नहीं होगा ये संभव नहीं है आप बताइए कोई संभव है कोई तरीका निकल रहा है तो क्या हो सकता है गुरु अपन है संभव ही ही नहीं वो तो मैं ही कह रहा हूं तो क्या संभव हो सकता है फिर ये अब एक अन्य बात पर विचार करते हैं हम कि एक अन्य मान्यता भी फैली हुई है वो बल्कि और ज्यादा है इससे भी ज्यादा अभी जो मैंने बोला इससे भी ज्यादा है वो वो कौन सी है कि समर्पण का अर्थ है कि हम ऐसा मान लें कि जो कुछ भी हमारे द्वारा कर्म हो रहा है ये ईश्वर करा रहा है अपने अहंकार को हटा दें और आपको बहुत व्यक्ति मिल जाएंगे ऐसा कहने वाले कि सब कुछ कराने वाला ईश्वर है वो कौन सा भजन है उसका क्या नाम उसका विनोद वो गायक है ना एक करता हूं मैं तो कन्हैया करता, करता है तू करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है तेरे हाँ प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है कौन है गाया किसका नाम भूल गया यहाँ भी आया था एक बार ये नहीं इसके भजन ऐसे ही हैं जो गाता है ये विनोद शायद शब्द है क्या है चलिए छोड़िए तो बहुत सी व्यक्ति आपको ऐसे मिल जाएंगे कहने वाले कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते जो कुछ कराता है ईश्वर कराता है हैं जैसा वो कराता है वैसा हम करते हैं तो हम कौन बन गए फिर उसके एक यंत्र एक टूल बन गए वो हमारा प्रयोग करता है कठपुतली के समान हो गए वो जैसे कराता है वैसे करते हैं लेकिन ऐसा मानने वाला व्यक्ति भी क्या इस मान्यता के आधार पर जीवन में व्यवहार करता है क्या यह बात वो दूसरों के साथ भी घटा पाएगा क्योंकि जब अपने लिए मान रहा है वो कि जो कुछ कराता है ईश्वर कराता है तो यह बात फिर उसको दूसरों के साथ भी घटानी पड़ेगी दूसरे भी जो कुछ कर रहे हैं वो ईश्वर करा रहा है अब किसी ने उसके साथ अन्याय किया होता है अन्याय और वहां ये मान्यता को लाई अपनी कि क्या विचार ये तो जो कुछ करा ईश्वर ने वो कर दिया इसने मैं क्या इससे लड़ू क्या प्रतिरोध करूं क्या करता है ऐसा व्यवहार में है क्या ऐसा वहां करेगा प्रतिरोध लड़ाई झगड़ा हो जाएगा अब गई वो मान्यता सारी फिर ईश्वर पाप कर्म भी कराएगा फिर यही मानना पड़ेगा चोर भी कह देगा न्यायाधीश से न्यायालय में कि आप मुझे किस कर्म का दंड देना चाह रहे अरे जो भी कर्म मैंने किया है ईश्वर ने कराया है मुझसे उसका उत्तरदायित्व तो ईश्वर पर है इस मान्यता को लेकर के हम केवल अपने अहंकार को हटाने की बात मान लेते हैं लेकिन यह केवल एक मिथ्या भ्रांति है जैसे उदाहरण सुना होगा आपने कि जब कबूतर के पास में बिल्ली आती है तो कबूतर क्या करता है आंखें बंद कर लेता है, है? आंखें बंद कर लेता है ऐसी एक और आता है उसका शतुर्म का भी श्यार वगैरा या कोई उसके पास जाए वो रेत में मुंह छिपाएगा अपना पक्षी जो नीचे बैठते हैं वो रेत में अपना मुंह डाल देगा अंदर को केवल आंखे ढकने के लिए दिखाई देना बंद हो जाए बस देखा, है? देखा है? <laughs> पास में जाती मैं ऐसे देख, देख करके, हाँ? अरे करके। नहीं, तो बात सही है बिल्कुल है, और उसके पकड़ देखा है। हाँ? असली समर्पण हो गया उसका <laughs> अब आंख बंद क्यों की आंख बंद इसलिए की कि जब मुझे ये नहीं दिखाई देगा तो मैं इस कष्ट से बच जाऊंगा इस संकट से बाहर निकल जाऊंगा काम सब भाई हो रहा है हमने ऐसी मान्यता बना ली कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ईश्वर करा रहा है हमारा कोई अहंकार नहीं है, है? सांख्य में सूत्राता अहंकार है कर्ता न पुरुष है वो अहंकार हमने हटा लिया अब अहंकार हटा लिया तो हमें तो उसका कोई फल मिलेगा नहीं और हमने सोच लिया कि हम तो बच गए तो ये बचना वैसा ही है जैसा कि कबूतर के साथ घट रहा है वो बच नहीं पाता है? ने उसको जैसे ये संसार के जितने प्राणी हैं, ये मनुष्य को शिक्षा देने के लिए हैं। ईश्वर ने जो इनमें अलग अलग प्रवृत्तियां बनाई हैं सारी ये सब मनुष्य को शिक्षा देने के लिए कबूतर इस घटना के द्वारा किसी और को नहीं सिखा रहा है अन्य योनी वाले को मनुष्य को ही सिखा रहा है और हम ही दे रहे हैं उसका उदाहरण कबूतर हमारा उदाहरण कभी नहीं देगा हाँ ईश्वर ने मनुष्य को ऊपर नहीं करता क्या मनुष्य के संस्कार अलग होते हैं मनुष्य की प्रवृत्तियां अलग होती हैं मनुष्य की प्रवृत्तियां कल्याण की और हमेशा इच्छा होती है हमारी हमारे अंदर से जो है दया करणा ममता ये भाव भरते हैं ये अन्योनियों में इतने नहीं मिलेंगे बड़ी क्रूरता है वहां सांप तो अपने बच्चे को ही खा जाता है सारा सुना होगा आता है नहीं तो मनुष्य की अलग प्रवृतियां होती हैं और ये बनाया ईश्वर ने यह ना कहकर के सबके साथ हर योनि के साथ में ये अनादिकाल से ऐसा ही चला रहा है बस उभरते हैं वो संस्कार उस योनि में जाकर के तो इस तरह से हम ये मान लें कि ईश्वर प्रधान ये है कि जो कुछ भी करा रहा है ईश्वर करा रहा है ऐसा मान लेना तो ये भी संभव नहीं लगता ये भी संगत नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसा कैसे मान सकते हैं हम हम जब विचार कर रहे हैं सोच रहे हैं सोच करके कर्म कर रहे हैं क्योंकि ऐसा मान करके हम ये सोचते हैं कि हम हम कर्ता नहीं रहे तो भोक्ता भी नहीं रहेंगे अब क्योंकि कर्ता के साथ भोक्ता जुड़ा हुआ है जहां भी कर्तृत्व आएगा वहां भोक्तृत्व भी आएगा तो ऐसा मान करके हमने अपने कर्तृत्व को हटाना चाह क्यों भोक्तृत्व हट जाए इसलिए लेकिन भोक्तृत् तो फिर भी रहेगा हम भोगता फिर भी हैं तो यह भी मान्यता ठीक नहीं है इसको भी ईश्वर प्रधान नहीं कह सकते फिर इसका क्या अर्थ होगा और पंक्ति तो आ रही है ये कि परम करो अर्पणम अर्पण तो करना है, है? कैसे मानसिक रूप में बताओ गुरु जी जिससे गुलाब के फूल सुगंधी सुन रखे पहले और गुलाब के फूल की जो सुगंधी है ना पहले कभी सुना और वो को पास नहीं है सुगंधि कर तो प्राप्ति होने मेरे धीरे धीरे लम्बे काल तो ये उसका उत्तर कहाष्वर प्रधान का मतलब ये है जी उस प्रकार का भावना इसमें भी कर ले कैसे जैसे तो तो, फुल फुल के फुल तो कैसे घटाइए घटाइए घटाइए इसमें में इसको तीन हुए कर्म, और कर्म, कर्म थे? थे है हैं। हमने अर्पण कर दिया कैसे किया अर्पण कैसे किया अर्पण बिल्कुल बात करी अर्पण का स्वरूप क्या है हाँ नमाम कर्मणि लिमपंती नमे नमे कर्मणे स्प्रा ठीक है वाक्य है लेकिन ये कैसे घटेगा यहाँ नहीं मानने की बात नहीं हो रही है वास्तविकता की बात हो रही है मान तो वो भी रहा है कि सब कुछ ईश्वर करा रहा है हमने ऐसा मान लिया लेकिन क्या ऐसा जीवन में घट रहा है क्या ईश्वर पापकर्म कराता है क्या वहां क्यों नहीं बोलते फिर वहां भी कहो कि हाँ पापकर्म ईश्वर करा है पापी भी तो यही कहेगा कि जैसा ईश्वर करा रहा है वैसा कर रहा हूं मैं मुझे किस बात का दंड मिलेगा न्यायालय में और वहां भेद करोगे कि नहीं पापी कर, पाप कर्म करता है तो तो खुद करता है पुण्य कर्म करता है तो ईश्वर करा रहा है तो ये दो तो तो तरह की बातें हो गई ये ठीक है कि ईश्वर ने हमें साधन दिए हैं हमें शरीर दिया इंद्रिया दी दि, संसार के भोग्य पदार्थ दिए भूमि दे दी आधार दे दिया ये सारे कर्म करने की व्यवस्थाएं साधन ईश्वर ने हमें दिए इस रूप में तो है ईश्वर का कर्तृत्व लेकिन उसके बाद जो भी कुछ हम कर रहे हैं इसमें हमारे विचार हमारा अहंकार ये साथ में जुड़ा हुआ है क्योंकि हम करने में और ना करने में उल्टा करने में सीधा करने में स्वतंत्र हैं और कर्म की स्वतंत्रता को रखते हुए ही कर्म की स्वतंत्रता को रखते हुए ही यह कर्म सिद्धांत बन पाएगा अगर कर्म की परतंत्रता रख दी गई तो कर्म सिद्धांत ध्वस्त हो जाएगा पूरा क्योंकि परतंत्रता में किए हुए कर्म का फल हमें नहीं मिलना चाहिए फिर जल्लाद जो फांसी दे रहा है दूसरे को रस्सी का फंदा लगा रहा है गले में क्या उसकी हत्या का फल उसको मिलेगा वो तो पराधीन है न्यायाधीश का आदेश है उसका पालन कर रहा है उसको ना कोई राग है ना द्वेष है कोई द्वेष की भावना से नहीं लगा रहा है फांसी वो तो इस तरह से केवल मान लेना ऐसा कि ईश्वर करा रहा है यह संभव नहीं है हम, हमारा अहंकार जोड़ा हुआ है उसमें साधन दिया है ईश्वर ने बस यहां तक ईश्वर ईश्वर का कार्य है और इसको और बढ़ाए तो साधन भी दिए हैं उसने और क्रिया में हमारी सहायता करता है क्योंकि साधन देने के बाद भी इन साधनों में गति कौन करेगा हमारी वो भी सामर्थ्य नहीं है तदे जाती ऐसे तो लगता है, लगता है कर रहा। रहा। आ, बोलो कैसे लग रहा है बताओ क्या करने का क्रिया करने का ठीक है फिर आगे का भी मतलब कुछ नहीं हाँ हाँ ठीक है ईश्वर क्रिया कर रहा है आगे बोलो प्रेरित कर रहा है, है? प्रेरित शब्द क्यों ले क्रिया तो क्रिया तक रहो ईश्वर में सामर्थ्य मतलब ईश्वर में सामर्थ्य किस चीज क्रिया करने की बोल आ गया, क्रिया की सामर्थ्य है तुम तो वाणी से बोल रहे हो जि हिलाने का कार्य कहोगे भी हम तुझे कर नहीं सकते ईश्वर कर रहा है हाँ, कर रहा है ठीक है फिर किस चीज का फल क्रिया, हाँ, क्रिया के साथ में एक चीज और जोड़ो ना हम जब कुछ सोचते हैं तभी तो हमारी जेवा हिलेगी कुछ भाव हमारे अंदर उठेंगे बोलने के लिए तभी जेववा हिलेगी ये भाव उठाने का कार्य किसने किया है ये विचारने का सोचने का कार्य किसने किया है नहीं नहीं, नहीं अभी क्रिया की बात हो रही है केवल भाव उठाना क्रिया नहीं है सोचना वो क्रिया के रूप में नहीं है वो क्रिया तीन वो हमारी अपनी सामर्थ्य है मानसिक, तो वहां पर भी मन में जो गति होती है सत्व और स्तम के जो भाव उभरते हैं कभी सत्व के अधिक कभी तम के अधिक कभी रज के अधिक वो हम नहीं कर सकते हमें उसका कुछ भी पता नहीं लेकिन सोचने की सामर्थ्य शक्ति जानने की सामर्थ्य ये हमारी अपनी है और इस सामर्थ्य को उभारा तो ईश्वर नहीं है फिर वहीं पहुंचना पड़ेगा हमें नहीं तो प्रलय काल में हम क्यों नहीं सोच पा रहे थे प्रलय काल में विचार क्यों नहीं कर पा रहे थे क्या हम हम नहीं थे उस काल में क्या जीवात्मा उस काल में जीवात्मा नहीं था प्रलय काल में वहां भी उसका क्या स्वरूप बिगड़ गया था क्या वो जैसा बंधन काल में है वैसा ही प्रलय काल में भी था लेकिन काल में आकर के अब वो जाने लगा सोचने लगा प्रलय काल में नहीं कर पा रहा था और सृष्टि काल में भी मनुष्य योनि में आता है तो अन्य प्रकार की सामर्थ्य उभरती है उसकी अन्य योनियों में जाता है तो और प्रकार की सामर्थ्य उभरती है वहां सोचने समझने की शक्ति है नहीं है आप उभरी नहीं रही है और यदि अपनी इस सामर्थ्य को उभारने की भी सामर्थ्य भी हमारी हो हैं अपने ज्ञान को उभारने की जानने की सामर्थ्य को उभारना इस उभारने की सामर्थ्य भी यदि हमारी हो तो हम अन्य योनियों में भी उभार सकते, सकते हैं प्रलय काल में भी उभार सकते हैं क्या उभार पाते हैं है? नहीं उभार पाते और सामर्थ्य हमारी है वो सामर्थ्य हमारी ही है वो क्योंकि हम ही करता कहलाते हैं कर्म के ईश्वर ने उभार दी सामर्थ्य ठीक है, हमारे है? है? जो दुर्गुण तो दोष होते हैं हमारे अंदर केवल एक चीज पर होगी सामर्थ्य पर सामर्थ्य ईश्वर ने उभार दी हमारी अब सामर्थ्य उभारने के बाद हम उस सामर्थ्य का प्रयोग करने के लिए उसने स्वतंत्र बना दिए स्वतंत्रता दे दी स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र तभी तो हम कर्ता कह लाएंगे क्या नहीं है जहां अपना शासन चलता हो स्वतंत्र पराधीनता नहीं है उसमें तो ईश्वर ने ज्ञान की सामर्थ्य को भी उभार दिया और उसके बाद हम अब क्या कर सकते हैं उसने जो सामर्थ्य उभारी है वो किस चीज की उभारी है सोचने समझने की सामर्थ्य उभारी है या क्रिया करने की दोनों है अच्छा कैसे दोनों यदि भारी है यदि अहंकार ना देता या कुछ तो सोच भी नहीं सकते तो नहीं हमने कहा दोनों अब क्रिया आले पिलाओ दोनों दूसरे शब्द से क्या ले रहे हो प्रथम शब्द से ले लिया सोचने की सामर्थ्य भारी और दूसरी संख्या दो पे क्या है क्रिया, क्रिया। तो फिर अहंकार क्यों बोल दिया अभी क्रिया पी रहो अभी क्रिया की सामर्थ्य यानी क्रिया करने की सामर्थ्य या स्वयं क्रिया होने की सामर्थ्य अब इसको लाओ पहले इसको स्पष्ट इस करो क्रिया जो उभारी है यह क्रिया करने की सामर्थ्य अपने में करने की उभारी है या अन्य पदार्थों में करने की अन्य पदार्थों में करने की फो फो में तो अन्य पदार्थों में करने की सामर्थ्य उभारने के बाद हम क्या करेंगे अब हमारा पूरा अधिकार हो गया ना प्रत्येक क्रिया पर प्रत्येक क्रिया पर हमारा पूरा अधिकार हो गया और प्रत्येक क्रिया पर कात्पर्य पूरे शरीर पर अधिकार हो गया शरीर साधन दिया ईश्वर ने शरीर हमने ले लिया तो इसके अंदर की सारी चीजें आ गई अब इसको और थोड़ा गहराई में ले जाओ इन एक एक कणों पर शरीर के एक एक कोशिका पर एक एक घटक द्रव्य पर हमारा पूरा अधिकार हो गया क्रिया करने का ठीक है हमारे कहीं चोट लग गई रक्त निकल रहा है ये रक्त शरीर का घटक है कि नहीं या नहीं है तो रक्त को हम वही रोक ले हम क्यों बाहर निकलने दे रहे कुछ और बोल रहे हो कभी कुछ और बोलते हो ऐसे कैसे देखे, एक बात करो ना अब यहाँ कह रहे हो अधिकार नहीं है अभी कह रहे थे अधिकार दे दिया उसने सामर्थ्य दे दी सामर्थ्य अधिकार दो बात थोड़ा थो ही अलग अलग ही सामर्थ्य तो किस चीज की फिर स्पष्ट करो अच्छा देखे, उसके लिए क्रिया करने क्रिया करने की किस चीज में नाम बोलो उसका हाथ बोलो नाक बोलो पैर बोलो कुछ बोलो तो किसी द्रव्य का नाम दिलाओ क्रिया किसमें होती है अच्छा क्रिया किसमें होती है क्रिया का अधिकरण कौन है द्रव्य उसका नाम बोलो कौन से द्रव्य में क्रिया करने की सामर्थ्य ईश्वर ने हमें दे दी वो कौन सा द्रव्य है किसी एक का नाम बोलो हाथ पैर आंख नाक कान कुछ तो बोलो फिर ऐसे बोलने से नहीं बात सुनती क्योंकि हाँ सभी कुछ आएगा फिर तो उसमें अरे पलक गिराना उठाना ये सब आ जाएगा उसमें है? अब कोई बीमार पड़ जाए पलक तक नहीं उठ रहे यहां तक स्थिति हो गई या फालिस गिर जाए कुछ नहीं अब जिहवा हिलाना चाह रहे हैं फालिस गिर गई पैरालिसिस हो गई पक्षाघात हो गया अब उठा लो हाथ पैर या जिहवा क्या बात हो गई अब शरीर तो वही है हमारा ही है हम उसमें रह भी रहे हैं अंदर बाहर भी नहीं निकले अभी कहा गई सामर्थ्य और और सुनो कोई व्यक्ति हकलाता है मान लो क्या वो चाहता है कि मैं हकलाउ मेरी जेहुआ ठीक प्रकार से उच्चारण न कर पाए मैं लोगों में समाज में हंसी का पात्र बनू क्या चाहता है वो तो क्यों नहीं जेहुआ को ढंग से हिलाता क्यों हकलाता है कोई क्या कारण है वहां जेहुआ पर क्रिया का अधिकार नहीं है क्रिया पर पूरा अधिकार नियंत्रण हो जाए महाराज तो हम बड़ी सरलता से शब्दों का उच्चारण करें लेकिन देखा अखिला क्या स्थिति बनती है कभी कभी शब्द ही नहीं निकल पाते मुंह खुला खुला रह जाता है तो सारी बातें विचार करने की है तो ईश्वर ने सामर्थ्य जो दी है वो केवल वहीं जाकर के बात टिकती है सोचने की जानने की जो ज्ञान ग्रहण करने की इसको दोनों सबको मिला के बोल दो ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य ये हमारी अपनी है और उसको उभारने का कार्य उसको प्रकट करने का कार्य वो ईश्वर करता है अब उसके बाद जब उसने यह सामर्थ्य हमें दे दी उभार दी हमारी तो हम जानने में अब सोचने में स्वतंत्र है अब सोचने में स्वतंत्र हैं लेकिन हमारे साथ में फिर एक और समस्या जुड़ी हुई है कि हम एकदेशी हैं हम अणु मात्र हैं अल्प हैं और क्रिया करने में नियम यह होता है कि जिसमें क्रिया करनी है उसका हमारा संपर्क होना चाहिए पहले जिस पदार्थ में क्रिया हो रही है उसमें कर्ता का संपर्क होना चाहिए और संपर्क हमारा कैसे हो जाएगा हम एक देशी हैं तो सारे शरीर से कैसे जुड़े रहेंगे नहीं जुड़ सकते ना तो क्रिया कैसे कर पाएंगे एक छोटा सा बच्चा है बिस्तर पर लेटा हुआ है जन्म हुआ है भी. क्या उसमें है सामर्थ्य उठ के खड़ा हो जाए माँ के पास पहुंच जाए है? अब उसको भूख लग रही है तो माँ कहेगी वो भूख लग रही है उठ के आ जा ना मेरे पास में मैं दूध पिलाऊंगी तुझे कहेगी माँ उससे क्या है ना सोचने बात जहां भरी उदाहरण वहीं देखो अभी उदाहरण जहां दिया रहा है उसी विषय रहो भी कि उसमें क्रिया करने की सामर्थ्य उठने की सामर्थ्य नहीं है तो माँ क्या करेगी क्या करेगी माँ उठाएगी ना क्यों उठाएगी उसमें सामर्थ्य नहीं है लेकिन भूख किसको लगी है माँ को या बच्चे को बच्चे की भूख को पूरा करने के लिए मां उसको उठाएगी और दूध पिलाएगी ऐसे ही जीवात्मा भी ये बच्चे के ही समान है कौन से बच्चे के समान जो क्रिया नहीं कर सकता अपने में उसके समान है और यह कुछ सोच रहा है मौल हमें कहीं जाना है और पैर में गति करने की हमारी सामर्थ्य नहीं और ईश्वर ने पैर दिए हैं गति करने के लिए और हम पर को पता है कि जीवात्मा तो गति कर नहीं सकता तो कौन करेगा फिर उसमें गति अगर ईश्वर भी गति ना करे कि नहीं ये स्वयं करे तो करे मैं तो बस पैर दे दिए बना करके अब ये जाना कैसे करना है, और पता सब ईश्वर की तो गति कर नहीं सकता हैं? तो फिर ये पैर देने का महत्व तो क्या रहा तो पैर दिए गति करने के लिए और सोचने की सामर्थ्य जीवात्मा की अब ईश्वर गति करेगा लेकिन कब करेगा गति जीवात्मा के सोचने पर बच्चा बच्चे को माँ दूध कब पिलाएगी उसकी भूख का पता लगने पर ठीक है ना? तो ईश्वर तो हमारे प्रत्येक विचार को प्रत्येक सोच को वो क्षण क्षण जानता है विश्वानी देव वायुनानी विद्वान बताएगा कुछ क्रिया तो बताएगा उसकी क्रियाओं अलग पहुंच गए जितनी बात के लिए उदाहरण दिया जा रहा है उतने को ही ग्रहण करना है अन्य धर्म को अन्य क्रिया को नहीं लेना है हमने बाह्य क्रिया का उदाहरण दिया है बाह्य क्रिया पर ही रहोगे कि बच्चे में चलने की उठने की सामर्थ्य नहीं है नहीं। तो जब रोता है, तो उठाती है। हाँ तो जब रोएगा तो माँ तो माँ तो वो तो रोएगा तब मां समझ पाएगी लेकिन परमात्मा जो माँ है वो उस माँ के समान नहीं है वो माँ एक देशी है वो बच्चे को रोने को देख करके समझ पाएगी और ये परमात्मा रूपी माँ है ये ये हमारे मन में उठते हुए विचारों को ही जान जाएगी ये जी। इतनी बात समझ आ गई नहीं अगली बात बाद में उठाना पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं? नहीं कि हम जो सोचते हैं उसके आधार पर परमात्मा क्रिया करता है इसमें कोई शंका है तो बोलो पहले या इसके विपरीत बोलो फिर कि नहीं हम ही क्रिया करते हैं हम ही सोचते हैं तब अगली बात उठाना और ये, ये, पहले इसमें हाँ या ना करो जी सोचने की सामर्थ्य हमारे पास है हाँ सोचने की सामर्थ्य हमारी है ठीक है उभारी है दिया नहीं कहेंगे इसको है हमारी वो उभारना बोलते हैं इसको, प्रकट करना, अभिव्यक्त करना ये हमारा स्वभाव है हमारा हमारा स्वरूप है स्वरूप है है ये, ज्ञान हम आई नहीं ऐसी ही है हमारे पास में ही है लेकिन प्रकट करना उसको उभारना क्रियात्मक रूप में लाना उसका प्रयोग करने के लायक में बनाना सबके पास समान हमेशा है सर्वप्रथम नहीं हमेशा ही है तो यहाँ सर्वप्रथम शब्द भी नहीं आता है क्योंकि हम काल से हैं तो इसमें क्रियाओं अलग-अलग कैसे कर लेते हम सभी सबके पास समान है वो जितना जितना ज्ञान हम इकट्ठा करते हैं ज्ञान उत्पन्न होता है हमारा जानने की सामर्थ्य अपनी लेकिन उस जानने की सामर्थ्य से जो जानेंगे वो नया होगा वो नया होगा वो ज्ञान नहीं उभारता है हमारा फिर मेरी बात को ध्यान दो वो ज्ञान नहीं उभारता ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य को भरता है अब ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य को भर गई अब जानना प्रारंभ हो जाएगा अब नया नया ज्ञान होता जाएगा उसके आधार पर हम फिर और सोचेंगे फिर और सोचेंगे फिर और सोचेंगे हम सोच कब पाते हैं जितना जानते हैं जो नहीं जानते हैं वो सोच लेंगे तो ऐसे होता है लेकिन बात हो रही यहां पर क्रिया की क्रिया जो हमारे शरीर में हो रही है या भी कहीं हो रही है लेकिन हमारा यहां शरीर हम संबंध हमारा शरीर से है कि क्रिया कौन करता है क्या हम कर सकते हैं एक देशी है हम तो कैसे कर लेंगे तो हम सोचेंगे विचार करेंगे कि हमें ऐसा करना है हमें बोलने का विचार उत्पन्न हो रहा है तो ईश्वर हमारी वाणी को जिहवा को गति देगा पैरों में गति देगा हाथों में गति देगा तो बात ही हो रही गति देने का कार्य गति रूपी जो क्रिया है यह कौन करता है तो बात प्रारंभ में यह करता है तो फिर उसका परिणाम भी वही भुगत हमने कर्म किया हमारा कर्माशय क्यों बनेगा उससे तो हमारा कर्माशय बनेगा इसलिए कि हमारे सोचने पर उसने गति दी है हम कुछ और सोचते है? और हमने हिंसा करने का विचार किया सोचने का भी जी, का ही है। नहीं उसका नहीं है वो हमारा है उसका नहीं है कोई प्रमाण है, हाँ। जो, जो है जिसके कारण हाँ। तो वो भी तो तुम विषय तो बदल देते हो लेकिन जो बात चल रही है उस पर हावना नहीं करते उसके बाद विषय बदला करोगे इतनी बात समझ में आई की नहीं एक चीज पर रहो पहले कि मान लो हमने हाथ उठाया बस इस क्रिया को सिद्ध करो पहले ये कैसे हुई जैसे हमने हाथ उठाया तो हाथ उठाने में कौन कौन सी मांसपेशियां कार्य कर रही हैं है? करती हैं वो देखा ना लीवर कैसा होता है मशीन जो होती है जो लीवर जिसमें लगे होते हैं तो जब लीवर उठेगा तो इधर मशीन पर बल पड़ता है ना इधर इधर के भाग यहां भी हम जो हाथ उठाते हैं तो यहाँ के हाथ लाके देखो ये यहाँ बेहतर जो है थोड़ी प्रबल हो जाएगी तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम कौन सी पेशी खींचे हैं कौन सी नस को खींचे हैं किधर क्या करें हैं फिर हाथ में हम प्रवेश भी करें पहले उठाने के लिए ये सब क्या हो रहा है जानते हैं क्या हम कुछ भी कुछ भी तो नहीं पता कैसी क्रिया हो रही है हैं? भोजन हमने खा लिया अब उसके घटक तत्व अलग अलग करना उसको अलग अलग रस, रक्त मांस इत्यादि बनाना ये हम कर रहे हैं क्या पता है कुछ भी है? सो गए तब भी वही कार्य चल रहा है सारा कहाँ तक आप विचार करोगे मानसिक क्रिया जो है वो भी तो समझ नहीं जानता है मानसिक क्रिया मानसिक क्रिया उसी का नाम है मन कहते हैं ज्ञान के लिए तो मानसिक क्रिया वही है सोचना क्रिया का पहले ये बताओ तुम्हें शारीरिक क्रिया पर विश्वास हो गया नहीं अभी बहुत हो गया। इससे आगे मैं अब आगे की बात लग रही फिर एक बात तो निर्णय हो गया जिह्वा अच्छा, का हिलना ठीक है अब केवल मानसिक वाली बात रहेगी वो एक अलग विषय है की मानसिक क्रिया को हम किस रूप में लेंगे वो एक अलग विचारणीय विषय है हमें पता नहीं है तो इसका अर्थ हमने हमने तो किया नहीं कौन कर रहा है यह ढूंढने की बात रह गई ये खोज का विषय रह गया कि हो कैसे रहा है फे? हमने नहीं किया ये तो निश्चय हो गया ना क्योंकि हमने यदि किया होता तो मैं पूरा ज्ञान होता उसका भाई हमने कोई रास्ता पार किया है हम कह सकते हैं हम इस रास्ते से गए हैं अमु अमुक ऐसे ऐसे मुड़ता है यहां यहां मुड़ता है और जो जिसका हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और कार्य संपन्न हुआ है इसका पता लग गया परिणाम को देख करके अब पौधा उग रहा है जमीन से किसान को बता भी मैं तो जमीन में प्रवेश किया नहीं है इसमें अंकुर निकालने के लिए तो क्या कहेगा वो वो ये तो कहेगा मैंने बीज डाला था केवल इसमें और तो कार्य मैंने किया ही नहीं पानी डाल दिया खाद डाल दिया एक बहुत मोटे मोटे कार्य कर लिए उसने बस लेकिन सूक्ष्म कार्य जो है वो फिर वो तो किया नहीं उसने और उसको पता है सब कि हो तो रहा है दिख रहा है प्रत्यक्ष तो कोई और है या नहीं है क्योंकि जहां भी क्रिया होगी यह सिद्धांत है कि बिना कर्ता के क्रिया नहीं हो सकती क्रिया शब्द का ही अर्थ यही है तो इस तरह से बात चल रही है कि परम गुरु पर अर्पण हम जो करें उसका क्या स्वरूप हो तो प्रारंभ में हमने सोचा जो मान्यता फैली हुई है कि सारे ही कर्म ईश्वर को समर्पित कर देना अपने से उसका उत्तरदायित्व तो हटा देना फल से बचने के लिए तो वो संभव नहीं है ईश्वर को हमारे किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है न वो उनका फल भोगेगा और न हम उनको दे सकते हैं न हमें पता है कर्म कहा है दूसरा क्या था सब कुछ ईश्वर कर रहा है ऐसा मान लेना ऐसा मान लेना कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है सब कुछ सब कुछ में धर्म धर्म सब आ गया ये भी संगत नहीं हो सकता क्योंकि उसमें हमारी स्वतंत्रता समाप्त क्योंकि सब कुछ जो कर रहा है वही उसका उत्तरदायित्व तो लेगा फिर उत्तरदायी वही बनेगा और जबकि फल हम भोग रहे हैं सब कुछ वो कर रहा है तो ये भी संगत नहीं है अब क्या अर्थ होगा इसका इस पर अब कल को विचार करेंगे चलिए प्रणव ध्वनि है Oh